अंतर्गत दस उपनिषदों में ऋग्वेद की एक उपनिषद है ऐत्रे उपनिषद जिस पर भगवान भाष्यकार ने प्रसन्न गंभीर भाष्य लिखा है ऐत्रे उपनिषद का आज से हम लोगों को शांकर भाष्य एवं शांकर भाष्य की व्याख्या रूप आनंदगिरी टीका के साथ स्वाध्याय प्रारंभ करना है प्रथम भगवान भाष्यकार इस ऐत्रे उपनिषद के भूमिका भाष्यक हो या संबंध भाष्यक हो मैं व्रत कथन पूर्वक इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं। हैंत्रेय उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं ऐत्रे उपनिषद का आरंभ क्यों करना पड़ा और ऋग्वेद के चार अलग अलग भाग हैं उनका क्रमतः नाम है मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद तो चार आश्रम हैं और ऋग्वेद के चार विभाग हैं उसमें से मंत्र रूप जो ऐतरेय उपनिषद हैं वह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारियों के लिए है तो गृहस्थों के लिए ब्राह्मण भाग में कर्तव्य विशेष बताए हुए हैं और आरण्य भाग में बताया गया है वानप्रस्थ के कर्तव्यों को तो इस प्रकार ये जो तीन भाग हैं क्रमतः आश्रम त्रय में जो कर्तव्य विशेष हैं उनका प्रतिपादन करते हैं और उपनिषद भाग विशेष कर चतुर्थ आश्रमियों के लिए हैं सन्यासियों के लिए हैं इसे पूर्व में तीन जो भाग हुए हैं ऐतरेय उपनिषद ये तो उपनिषद भाग है ना इसमें तीन अध्याय हैं और पूर्व जो तीन विभाग हैं मंत्र ब्राह्मण और आरण्यक इनके द्वारा प्रतिपादित जो आश्रम वर्णाश्रम विहित तो कर्तव्य विशेष है उन कर्तव्य विशेषों का उन्हें तीन विभागों में एक प्रकार से प्रतिपादन पूरा हुआ उसका फल भी बताया गया इन तीन प्रकार के ऐत्रे उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को ही मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या नाम से कहा है दो विद्याएं बताइए है ना परा अपरा अपराद्या है कर्म उपासना रूपा परा विद्या है जिससे समूल अध्यास की निवृत्ति संपन्न होती है ऐसी निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार रूपा ओपरा विद्या इन दोनों विद्याओं में भी साध्य साधन भाव है संबंध अपरा विद्या है साधन पराविद्या का पराविद्या है अपरा विद्या का साध्य यानी फल अपराद्या का यदि विवेक एवं वैराग्य पूर्वक अनुष्ठान होता है तो अपराविद्या चित्तगत विक्षेप नामक दोष की निवर्तक बन जाती है और जब मल विक्षेप नामक दोष निवृत्त हो जाए, तो आवरण मात्र दोष बच जाए, तो बन जाता है उपनिषद का अधिकारी यानी ऐतरेय उपनिषद के चतुर्थ भाग का अधिकारी उसके अंदर वास्तविक नित्यानित्य वस्तु विवेक और विवेक पूर्ण जो वशिकार संजक वैराग्य है उस वैराग्य तथा क्षमा षट संपत्ति एवं मुख्या प्राप्त होती है साधन चतुष्टय संपन्न बन जाता है साधन चतुष्टय संपन्न ही उपनिषद का अधिकारी है इस प्रकार अपरा विद्या उपनिषद शब्दित अपराद्या का अधिकारी बनाने में सहयोगी है परंपराया उपयोगी है इसलिए प्रथम वाक्य में भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि आयत्रे उपनिषद के पूर्ववर्ती तीन भागों में बताया गया है अपरा विद्या को कर्म उपासना रूपा अपरा विद्या को उसका अनुष्ठान दो प्रकार से होता है एक निष्काम भाव से और एक सकाम भाव से निष्काम भाव से अनुष्ठित अपरा विद्या ज्ञानाधिकारी बनाती है साधन चतुष्ट संपन्न करती है और सकाम भाव से अनुष्ठित जो अपरा विद्या वह संसार अंतपाती अभ्युदय का हेतु बन जाती है अभ्युदय कहते हैं संसार अंतपाती उत्कर्ष को जीव का उत्कर्ष संसार में माना जाता है मनुष्य है तो देवता बन जा देवता है तो देवताओं में भी सामान्य देवता न बनकर के देवता का राजा इंद्र बन जा। और इंद्र से भी माना जाता है इंद्र, इंद्र के गुरु बृहस्पति जी को और उनसे भी श्रेष्ठ हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं हिरण्यगर्भ तो हिरण्यगर्भ बनने तक का उत्कर्ष संसार अंत पाती है यह अपरा विद्या के सकाम रूप से अनुष्ठान का फल है सकाम भाव से अपरा विद्या का करने से मनुष्य उत्कर्ष करते करते करते हिरण्यगर्भ तक बन सकता है हिरण्यगर्भ गर्भ है ईश्वर की संतान पुत्र साक्षात पुत्र है ईश्वर का और सारा संसार ईश्वर ने अपने पुत्र हिरण्यगर्भ के भोग्य के रूप में बनाया हुआ है और हिरण्यगर्भ की आयु ईश्वर ने निश्चित की है सौ वर्ष की लेकिन वो सौ वर्ष हैं उनके दीनमान के अनुसार सौ वर्ष उनके एक दिन में मनुष्यों के चारों युग दो हजार बारह आकर के बीत जाते हैं तब चौबीस घंटा उनका पूरा होता है ऐसे 30 दिन का महीना और बारह महीने का एक वर्ष ऐसे 100 वर्ष जीते हैं हिरण्यगर्भ। अभी 50 वर्ष के हुए हैं। इसलिए महाप्रलय अभी प्रलय नहीं होगा कितना भी कोरोना आ जाए शास्त्र के अनुसार तो वो थोड़ा बहुत अरबों की संख्या में एक दो करोड़ चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता हिरण्यगर्भ की अभी पचास वर्ष की आयु बाकी है पचास वर्ष मात्र हुए हैं उनके दिन मान के अनुसार तब महाप्रलय होना है उनके सौ वर्ष पूरे होने पर उससे पहले तक संसार हर संसार में मनुष्य जाति रहेगी रहेगी उसका सर्वथा विनाश नहीं होगा आबादी ज्यादा है तो कम हो सकती है वो अलग बात गृहरण्य गर्भ का प्रारब्ध पूरा होने के बाद ही महाप्रलय होता है तो इस प्रकार ये अपरा विद्या जो पूर्ववर्ती तीन भागों से प्रतिपादित हैं, उसका समापन हो गया और उपनिषद का आरंभ होने जा रहा है ये भगवान भाष्यकार पहले व्रत कथन करते हुए कह रहे हैं तो भाष्य की अवतरण जो टीका है इसे देखिए आत्मा वा व्यादि केवल आत्मविद्या आरंभस्य अवसर वक्तुम वृत्तम कीर्तयति परिसमाप्तमिति तो आत्मा वा इदम अग्र आसित तो एक में द्वितीयम नान्यत किंचन किंचनिषत इत्यादि जो श्रुति है उपनिषद प्रारंभ हो रही है ऐत्र उपनिषद का प्रारंभ वाक्य है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत तो। ये कैलाश की पुस्तक में 26 नंबर पृष्ठ पर आएगा तो आत्मा वा इदम इत्यादि ना यानी आत्मा व इदमग्रासित इत्यादि वाक्यों से उपनिषद आरंभ होने जा रहा है उपनिषद का आरंभ का ये अवसर है समय है ये दिखाने के लिए कहते हैं केवल आत्मविद्या आरंभ से अवसरम वक्तु तो केवल आत्मविद्या के अवसर आरंभ का अवसर बताने के लिए समय बता ये अभी समय है क्रम है ये बताने के लिए वृत्तम कीर्त पूर्ववर्ती तीन भागों में जिस अर्थ का विस्तार से कथन किया उस अर्थ का संक्षेप में कथन करना व्रत कथन कहलाता तो थे, कथन है तो व्रतम कीर्त व्रत कथन करते हैं परिसमाप्तम इत्यादि से तो परिसमा कर्म सह आपर ब्रह्म विषय विज्ञान तो अपर ब्रह्म विषय विज्ञान सह कर्म परिस ऐसा अनुभ करिए इस भाष्य वाक्य का ब्रह्म <publishers upProf discussion> दो प्रकार का है पर ब्रह्म अपर, भ्रम्ह। अपर भ्रम्ह कहा जाता है कार्य ब्रह्म को कार्य ब्रह्म का मतलब ब्रह्म उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कार्य उपाधि वाला समष्टि कार्य उपाधि वाले ब्रह्म को कहा जाता है अपर कार्य उपाधि ब्रह्म तो वह वह है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ इन नामों से कहा जाता है तो अपर ब्रह्म हुआ हिरण्यगर्भ कहो या सूत्रात्मा कहो और तद विषय विज्ञान यानी हिरण्यगर्भ गर्भ है विषय जिस विज्ञान का उस विज्ञान को कहा जाएगा अपर ब्रह्म विषय विज्ञान अपर ब्रह्म और विषय में बहुरी समास है अपर ब्रह्म है विषय जिसका और फिर अपर ब्रह्म विषय और विज्ञान में कर्मधारय समास। तो अपर ब्रह्म विषयक जो विज्ञान तो विज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर आ, क्या नाम है विशुद्ध ज्ञान ये नहीं लेना अपितु विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना इसलिए अपर ब्रह्म विषय विज्ञान का अर्थ निकलेगा अपर ब्रह्म विषयक उपासना अपर ब्रह्म की उपासना हिरण्यगर्भ की उपासना ये अपर ब्रह्म विषय विज्ञान का अर्थ निकलेगा और तृतीय है सह अर्थ में इसलिए अर्थ निकलेगा अपर ब्रह्म की अपर ब्रह्म शब्दित हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ जो कर्म है अने हिरण्यगर्भ की उपासना से समुचित कर्म वह परिसमाप्तम उसकी परिसमाप्ति हो गई एक नंबर टिप्पणी में यह बताया जा रहा है कि ऋग्वेद के पूर्ववर्ती तीन भागों से उपासना सहित कर्म का ही निरूपण हुआ है जिसे अपरा विद्या कहा जाता है तो एक नंबर टिप्पणी देखिए ऋग ब्राह्मण आरण्य कांडीय कांडीये इत पूर्वस्मिन ग्रंथ भागे वृत्तम इत्यर्थः तो ऋग ब्राह्मण आरण्य पूर्वस्मिन् ए पूर्वस्मिन ग्रंत भागे। ग्रंत भागे के विशेषण है इत पूर्वस्थ आरण्य कांडी ए कांड कहते हैं विभाग को अध्याय को भाग कर्म कांड ज्ञान कांड जैसा होता है न तो यहाँ पर इत पूर्वस्ट में इत शब्द उपनिषद का परामर्शक है जिसका अभी आरंभ होने जा रहा है आत्मा वा इत्यादि वाक्य से उपनिषद का आरंभ होने जा रहा है उसे यहां पर इतः शब्द से लेना उपनिषद को तो इतह पूर्वस्मिन ग्रंथ भागे का अर्थ निकलेगा उपनिषद रूप ग्रंथ भाग से पूर्ववर्ती ग्रंथ भाग में वो पूर्ववर्ती ग्रंथ भाग कौन है तो ऋग ब्राह्मण आरण्य कांडी ये, ये भी सप्तमी है कांडी ये तो ऋग कांडीय ंडीय ब्राह्मण कांडीय और आरण्य कांडीय ऐसा समझना तो रिक कांडीय का अर्थ निकला मंत्र भाग ब्राह्मण कांडीय का अर्थ निकलेगा ब्राह्मण भाग और आरण्य कांडीय का अर्थ निकलेगा आरण्य निकले निकले निकले भाग जो ग्रंथ भाग है चार है ना प्रकार ग्रंथ के ऋग्वेद के उसमें से पहले वाले जो तीन प्रकार हैं, तीन भाग हैं, उसमें वृत्तम किम वृत्तम तो कर्म वृत्तम तो केन सहितम कर्म तो उपासनेन सहितम कर्म तो हिरण्यगर्भ की उपासना सहित कर्म का समापन हुआ पूर्ववर्ती तीन भागों में अब सहसा इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए तत्परिसमाप्ति तत्परिमाप्ति कथम गम्यशंक्य तत इत्याह सहसा तो तत्परिसमाप्ति में तत्शब्द से लेना हिरण्यगर्भ की उपासना सहित कर्म को उपासना समुचित कर्म तत्शब्द का अर्थ है जिसे अपरा विद्या कहा जाता है तो अपरा विद्या की परिसमाप्ति आपको कैसे ज्ञात हुई कथम गम्य थे गम्य थे, थे कैसे ज्ञात हुई इस प्रकार की आशंका का समाधान इत्यादि वाक्य से इस अभिप्राय से किया जा रहा है तत्फलोपसंहारात इह सिती तो तत्फलोपसंहारात यहां भी तत्शब्द का अर्थ है अपरा और अपराविद्या का जो फल है उसका उपस फल का कथन होने से तो फलोपसंहारात फल का कथन करते हुए ये ज्ञात हुआ कि किसी साधन के फल का कथन हो जाए तो माना जाता है उस साधन का निरूपण पूरा हुआ तो इन तीन भागों में हिरण्यगर्भ की उपासना सहित कर्मरूप अपरा विद्या के लौकिक फल का कथन कर दिया गया फल का उपसंहार हुआ इससे ज्ञात हुआ कि सफल साधन को अभी तक के ग्रंथ के द्वारा बताया गया अब ये तत्सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम ये जो वेद का वचन है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि परागति ही पहले मूल का पढ़ लीजिए सऐसा कर्म ज्ञान सहितस्य सहित से परागति विज्ञान द्वारे न उपसृता एक वाक्य है मूल भाष्य में कि सऐसा परागति ऐसा अन्वय करना सा कस्य तो ज्ञान सहितस्य कर्मण गति का अर्थ है गंतव्य फल तो उपासना सहित कर्म का पर यानी उत्कृष्ट गति यानी फल गंतव्य क्या है तो सा, एसा। सा एसा से लेना हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति हिरण्यगर्भ का सायुज हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही उपासना सहित कर्म का सर्वोत्कृष्ट फल है और इसे बताया गया उक्त विज्ञान द्वारेण उक्त ये नाम है प्राण का समष्टि प्राण का यानी सूत्रात्मा का तो उक्त विज्ञान का अर्थ निकलेगा सूत्रात्म उपासना सूत्रात्मा उपासना तो सूत्रात्मा की उपासना बता करके उस उपासना के फल कथन द्वारा ये बात बताई गई अंतिम भाग में आरण्य में आरण्य में क्या बताया कि वानप्रस्थ प्रस्थ सूत्रात्मा शब, शब्दित उक्त मुक्त शब्दित सूत्रात्मा की उपासना द्वारा उस परागति परागति को प्राप्त परागति है आपका ये निर्विशेष ब्रह्म भाव निर्विशेष ब्रह्म भाव नहीं हिरण्य गर्भ भाव सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति कार्य ब्रह्म की प्राप्ति उसे प्रा, आ, उक्त उपासना का फल बताया गया इससे अवगत हुआ फल कथन हुआ तो फिर साधन पूरा ही हुआ ये आगे कह रहे हैं अब ये तत्सत इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए इससे पहले थोड़ा इस वाक्य का अर्थ टीकाकार ने किया कि परागति ही यानी परम गंतव्यम प्राप्तव्यम फलम परागति शब्द का अर्थ हुआ उत्कृष्ट फल परम गंतव्य यानी प्राप्तव्य जो फल है कर्म उपासना का फल तो उत्तरायण मार्ग के द्वारा या दक्षिणायन मार्ग के द्वारा जाकर के प्राप्त किया जाता है ना केवल कर्म का फल दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग में जाकर के देवता बनना है और केवल उपासना या कर्म समुचित उपासना का फल उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य और उपासना में थोड़ी न्यूनता रही तो सामिप्य और भी न्यूनता रही तो सारूप्य और उससे भी ज्यादा न्यूनता रह गई तो सालोक्य मात्र की प्राप्ति ऐसी पाती ये चार प्रकार की मुक्ति है सालोक्य सारूप्य सामिप्य और सायुज्य परागति शब्द से लेना यहां पर यहां तक का ही अपरा विद्या का फल लोकांत पाती है जब सकाम भाव से करते हैं तो अब ये इत इसका उत्तरण है टीका में इसे देखिए एव वाक्य दर्शयति दर्शयती इति तो जो फल कथन द्वारा उपसंहार किया है पूर्ववर्ती ग्रंथ में उसी को वेद के वाक्य का कथन करते हुए बता रहे हैं एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम ब्रह्म और प्राणाख्यम अलग अलग छपा कि एक में ही छपा तो एक तत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम ऐसा होना चाहिए अलग अलग है ना हाँ तो अलग अलग हो तो ठीक है तो तत्र इसकी टीका को देखिए की टीका है कि तत्र सह सर्वेण संयुक्तो अध्यात्म भोज्यन संयुक्त आध्यात्मधिद्व प्राण इति प्राण व अने वाक्य उपस तो तत्र तत्र तस्मिन, तस्मिन है तस्मिन् है तस्मिन् और तस्मिन् ये सर्वनाम परामर्शक हैं पूर्व ग्रंथ का जो कांड त्रय है ना तीन कांड है ऋग ब्राह्मण और आरण्यक उसमें क्या हुआ तो कहते हैं सर्वे नोजे सह संयुक्त प्राण सत्य शब्द वाच्यो भवती ऐसा अनु करिए तो प्राण सत्य का शब, शब्द वाच्यो भवती तो सत्य इस शब्द का वाच्य बन जाता है प्राण वाच्य बन जाता है का मतलब वाचार्थ होता है सत्य शब्द का वाचार्थ है प्राण लेकिन कब और कैसा प्राण तो अध्यात्म अधिद लक्षण तो अध्यात्म अधिदव रूप जो प्राण है वह सत्य शब्द का वाचार्थ होता है अध्यात्म में अलग प्राण और अधिदेव में अलग प्राण ऐसा नहीं आध्यात्म उपाधि और अधिदेव उपाधि तो अलग अलग है लेकिन इन दोनों अलग अलग अधिदेव अध्यात्म उपाधि में अनुसूत प्राण तत्व एक है वह जो एक प्राण तत्व है वह सत्य शब्द का अर्थ है इस अभिप्राय से कहा अध्यात्म अधिदेव लक्षण यानी अध्यात्म उपाधि तथा अधिदेव उपाधि के द्वारा ज्ञायमान जो प्राण है एक प्राण वह सत्य शब्द का अर्थ है कहा आध्यात्म अधिदेव उपाधि में एक ही प्राण तत्व है ये कैसे समझे कहते तो प्रकार की सह सर्वे न भोज्य न संयुक्त तो जो समस्त भोज्य पदार्थ हैं, वह भोज्य यानी खा, खाने योग्य आद्य खादनीय भोज्य खादनीय आद्य ये समानार्थक शब्द है खाने योग्य खा, खादनीय भोज्य का भी अर्थ है भोगने योग्य यानी ग्रहण करने योग्य खाने योग्य तो समस्त जो भोज्य पदार्थ हैं, वह किसके हैं अन्न मनुष्य शरीर के द्वारा भोज्य जो अन्न है वह कार्यक्रम संघात में कौन है जिसको खाता है जिस अन्न को इस अन्न को खाता है वह कौन है प्राणी और मनुष्य शरीर योग्य जो भोज्य है उसका अत्ता भी प्राण और देवता शरीर से भोज जो अन्न है उसका अत्ता भी कौन है देवता शरीर में प्राण ही कार्यक्रम संगत में एक ही तत्व है जिसका भूख प्यास धर्म है जिसको भूख लगती है प्यास लगती है वही खाएगा पिएगा भूख प्यास मन को नहीं लगती भूख प्यास आख को नहीं लगती प्राण को इसलिए प्राण ही तत्त तत जो चौरासी लाख प्रकार के वेष्टि कार्यक्रम संघात हैं, उनके द्वारा भक्षमान जो अन्न है उस अन्न का अत्ता है पशुओं के द्वारा कुत्ता बिल्ली आदि के द्वारा भक्षमान जो अन्न है चूहा आदि वह भी प्राण ही खाता है खीर पूरी यदि प्राण खाता है मनुष्य शरीर से तो व्याघ्रादि शरीर से मृगादि को भी प्राण ही खाता है देवता शरीर से स्वधादि अन्न को क्या नाम पितृश शरीर से स्वधादि अन्न को खाता है प्राणी और स्वाहा आदि रूप अन्न को खाता है देवता शरीर से और हिरण्य शरीर से जो समि शरीर है उससे सारे संसार का जो मैं अधिपति हूँ सारे संसार का शासक हूँ इस रूप से अभिमान करके इस अभिमान का जो फल मिलता है वह भी किसको मिलता है सूत्रात्मा को ही मिलता है समष्टि प्राण को ही कि सारे संसार को धारण करके मैं रखता हूं ऐसा समष्टि के को धारण करना रूप खादन भी सूत्रात्मा का ही है अध्यप तो प्राण ही अधिदव अध्यात्म उपाधि में अनुसूत रह करके तत्त कार्यक्रम संघात के द्वारा भक्षमान अन्न का एक अत्ता है इसलिए माना जाएगा समस्त भोज्य पदार्थ के साथ संयुक्त है भोज्य पदार्थ अद्य है उसका अत्ता है प्राण तो अत्रि अत्रभाव संबंध है अत्र अद्य संबंध प्राण का समस्त भोज्य पदार्थों के साथ है ना? तो ये टीकाकार ने बताया कि सह सर्वे न भोजे संयुक्त ये प्राण का विशेषण है तो समस्त सर्वे न भोजन का अर्थ निकलेगा समस्त भोज्य जो अलग अलग कार्यक्रम संगात के द्वारा आद्यमान अन्न है वो है सर्वेना भोज्य भोजन शब्द से ग्राह्य और उससे संयुक्त है उसको अपना आद्य समझने वाला अपने आप को उसका अत्ता समझने वाला वो कौन है अध्यात्म अधिद उपाधि से उपहीित तो, एक प्राण तत्व ही है उसे ये तत्त सत्यम ब्रह्म इस वाक्यस्थ सत्य शब्द के द्वारा बताया जा रहा है इस वाक्यस्थ सत्य शब्द का वाच्यार्थ वो प्राण है सूत्रात्मा समष्टी प्राण उसको बताने वाला सत्य शब्द है और इस सत्य ब्रह्म का नाम क्या है तो कहते हैं प्राणाख्यम और उसकी प्राण आख्या है आख्या कहते हैं नाम को तो प्राण है आख्या यानी नाम जिसका उसे कहा जाएगा प्राणाख्यम ये सत्य ब्रह्म जो है प्राणाख्या है यानी सूत्रात्मा है अब एतद इत्यादि का और थोड़ा अर्थ बाकी है इसे देखिए भवती इति के बाद में प्राण स्वरूपम आने न वाक्य न उपसृतम इत्यर्थ तो ये तत् सत्यम ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा ये भी पूर्व कांडीय वाक्य ही है आरण्य कांडीय और इस वाक्य से क्या हुआ उपास्य प्राण के स्वरूप का उपसंगार हुआ उपास्य प्राण का स्वरूप बताया समष्टि प्राण सूत्रात्मा सत्यनामक अब दूसरा जो वाक्य है एको देवह इसका उवतरण है टीका में अने प्राण एक एव इति उक्तम उक्त एष् उपाधि जो अध्यात्म अधिदेव है ये तो अलग अलग हैं लेकिन इस उपाधि में उपहित तो एक प्राण तत्व है उसे लक्षित होने वाला उपाधि से ये बता करके अने का अर्थ निकलेगा ये पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि ये इत्यादि वाक्यन जो ये वाक्य रहा एश एको देव इत्यादि वाक्य से ये अनश का अर्थ निकलेगा प्राण एक एव इति उक्तम ये तत्त सत्यम ब्रह्म यह वाक्य पूर्व कांड में आया ऐसे एस एको देव ये वाक्य भी पूर्व कांड में आया है अरण्य कांड में और ये बताता है कि एश इत्यादि वाक्य बताता है कि प्राण एक ही है प्राण में भेद नहीं है अध्यात्म अधिदेव प्राण अलग अलग दो नहीं है अपितु एक है और उपाधि अनेक है तो उपाधि के अनेक होने पर भी प्राण एक है यह बात इस वाक्य ने कही है वो वाक्य है कि ये एको देव एस शब्द से लेना प्राण को सूत्रात्मा को ये सूत्रात्मा एक ही देव है मुख्य देव एक ही है सूत्रात्मा तो कहा यदि सूत्रात्मा एक ही देव है तो अध्यात्म में वाघ को भी देव कहा जाता है अधिदेवों में अग्न को देव कहा जाता है ये, कै, ये कैसे देव है फिर यदि प्राण एक ही देव है तो ये शंका की जा रही है उसका समाधान करने के लिए एतव इत्यादि वाक्य है तो पहले टीका को देखिए अवतरण टीका को तर ही वाग अग्नो देवा कह के इति आशंक्य कह नहीं यहाँ पर के हैं तो के का रहेगा क ही एचो एवाया सूत्र से आयादेश होकर के लोप साकल्य से यकार का लोप हुआ रात गुण से गुण जो प्राप्त है वो पूर्वोत्तरा सिद्धम के अनुसार यकार का लोप असिद्ध होने से नहीं हुआ लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो के ऐसा निक, निकलेगा कि वाग अग्नो देवा के तो अध्यात्म में वागादि तथा अधिदेव में अग्नि अग्नि आदि देव कौन है फिर यदि प्राण एक ही देव है तो इनको तो देव नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन श्रुति में इनके लिए भी देव शब्द का प्रयोग हो रहा है इस प्रकार की शंका का समाधान जिस अभिप्राय से कर रहे हैं ये येत इस वाक्य से भगवान भगवान्ष्यकार वह अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं तस्य से कि अथातो विभूतयो अस्य ते किसक्तंती अथा तो विभूतयो विस्तारा इति उक्तम उत्त ये हैं तंत्री अर्थात अथातो विभूतयो अस्य पुरुषस्य अश्य पुरुष से शब्द से लेना समष्टि प्राण को सूत्रात्मा को तो सूत्रात्मा की ये विभूतियाँ हैं कौन अध्यात्म में वाघाधि देव और अधिदेव में जो अग्न्यादी देव हैं इन्हें इस अश्य पुरुष से शब्द तो समि प्राण की यानी सूत्रात्मा की विभूति समझना विभूति कहा जाता है विस्तार को विविध विभू कहते हैं विभूति का अर्थ है विविध भवन एक ही प्राण इन अध्यात्म में वाघादि रूप से तथा अधिदेव में अग्नि रूप से अभिव्यक्त हुआ है तो इसलिए ये जो अभिव्यक्ति हैं, मुख्य प्राण की ही हैं। विभूति है का मतलब अभिव्यक्ति है वाघ आदि तथा अग्नियादी रूप से और जो अभिव्यक्त हुआ है इनके रूपों में वह मुख्य देव है ये माना जाएगा तो अस्य पुरुषस्य से विभूतय इत्यादि ना प्राण से विस्तारा इति उक्तम इत्याह प्राण इति तो सर्वे देवा तो एक प्राण ये जो अध्यात्म तथा उपाधि में असूत एक प्राण प्राणतत्व है एक देव उसी एक देव प्राण की ही सर्वे देवा यानि वाघादि तथा अग्नि समस्त देवता विभूतिया है यानि विस्तार विशेष है कार्य विशेष है तो ये ताणस्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए टीका में एवं सर्वात्मक प्राणस्य आत्मत्वेन मक्राणस कर्म विज्ञा सर्वदेवतात्मक प्राण प्राप्ति प्राप्तिवाक्य प्राणप्रातिलक्षण फलम् प्रज्ञा देवता मयो ब्रह्म अमृतमय संभूय देवता आप्येती यं वेद इति वाक्य उपस एवं सर्वात्मक प्राण से तो सर्वात्मक जो प्राण है उसका आत्मत्वेन विज्ञान आत्मत्वेन विज्ञान शब्द का यहाँ अर्थ है प्राण का आत्मत्वेन विज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा अहंग्रह उपासना तो सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना अपने अहम वृत्ति का स्वभाव स्वभावशात आलंबन जो बन रहा है वेष्टि कार्यक्रम संघात उस वेष्टि कार्यक्रम संघात को अहम वृत्ति आलंबन न बनाए और वो निरालंब हो नहीं पाएगी इसलिए सूत्रात्मा का शास्त्र के अनुसार स्वरूप समझ करके सूत्र सूत्रात्मा रूप आलंबन में उस वृत्ति को स्थित करना सूत्रात्मा को अहम वृत्ति का आलंबन बनाना ये होती है हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना उसे यहाँ पर सर्वात्मक प्राण आत्मत्वेन विज्ञान शब्द से कहा है यानी सर्वात्मक प्राण की अहंग्रह उपासना से ये सर्वात्मक प्राणस्य आत्मत्वेन आत्मत्वे न विज्ञान का अर्थ निकलेगा कर्म सहित उस उपासना का एक विशेषण है कर्म का मतलब कर्म समुचित प्राण की अह्रह उपासना इस उपासना का फल क्या होगा तो कहते हैं सर्व देवतात्मक प्राण प्राप्ति लक्षणम फलम् तो कर्म समुचित सूत्रात्मा की अहंग्रह उपासना का फल होगा सर्वात्मक प्राण भाव की प्राप्ति यानी सूत्रात्मा का सायुज्य हिरण्यगर्भ का सायुज्य सायुज्य का अर्थ होता है जो सूत्रात्मा की उपाधि है वही हमारी उपाधि बन जा सूत्रात्मा का जहा अहम भाव है वहीं पर उपासक का भी अहम भाव सिद्ध हो जाए तो माना जाता है सायुज्य प्राप्त हुआ अलग कार्यक्रम संघात उपासक का हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा के कार्यक्रम संघात से न बचे सूत्रात्मा के कार्यक्रम संघात में ही उपासक के कार्यक्रम संघात का विलय हो जाए जैसे नदियों के समुद्र में विलीन होने पर नदियों की अहंता का आलम्बन बन जाता है समुद्र नदियों की अहंता उस समय भी रहती है लेकिन वह अहंता परिचिन्न नदियों के नाम रूप को आलम्बन न बना करके समुद्र का जो आकार है रूप है उसे आलंबन बनाती है उसे विषय बनाती है, है? ये अहंग्र उपासना के साथ फिर कर्म साथ में अपने वर्णाश्रम कर्म का अनुष्ठान वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान भी करते रहे और ये अहंग्र उपासना भी करते रहे तो माना जाता है उपासना समुचित कर्म हुआ और उसका फल होगा सूत्रात्म भाव की प्राप्ति उसे सूत्रात्मा का सायुज्य कहा जाता है वो मोक्ष नहीं है अभी वो सूत्रात्म रूप बन गया समष्टि कार्य उपाधि उपहित चैतन्य रूप बन गया लेकिन निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म भाव में स्थित नहीं हुआ उसमें स्थित कराने वाली तो है पराविद्या यह तो अपराविद्या है अपराविद्या का सर्वोत्कृष्ट फल सूत्रात्म भाव में प्रतिष्ठित करना है इससे आगे नहीं पहुंचा सकती अपराविद्या तो ये कहते हैं कि तरही, आ, कहां गया एवं सर्वात्मक तरी सर्वात्मक्राणस आत्म विज्ञा कर्मसहितादेवतात्मक प्राण प्राप्तिलक्षण फल प्रजाम देवताम ब्रह्म देवता इति यह देवताप्येती येद तो यह एवं वेद का अर्थ है जो कोई उपासक सर्वात्मक प्राण की यहां पर जैसे बताइए हैं अहंग्र उपासना ऐसी अहंग्र उपासना करता है वेद का अर्थ है अरे एवं उपास्य का अर्थ है आत्मत्वन उपास उपास्य आत्म रूप से उपासना करना है अहंग्र उपासना करना तो सर्वात्मक प्राण की जो अहंग्र उपासना करता है साथ में अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है तो वह उपासक फिर प्रारब्ध का फलोपभोग पूरा हो गया तो प्रारब्ध शांत होने पर क्या करता है तो देवता संभूय देवता संभूय का अर्थ है देवता रूप बन करके अहंग्र उपासना का परिपाक माना जाता है उपासक जिसकी उपासना कर रहा है अपने आप को उसी से स्वरूप अलग न समझे उसको सहज मैं के रूप में उपास्य का स्वरूप ही बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाए अहंग्र अहम उर्त, वृत्ति में उसके जीते जी ही अभिव्यक्त होता रहे तो माना जाता है अहंग्र उपासना का परिपाक हुआ तो जीते जी ही देवता बन गया देवता यहां शब्द से यहां पर लेना एक देव जिसको बताया प्राण को तो वो जो प्राण है उसकी अहंग्र उपासना करते करते वह स्वयं देवता रूप बन गया और फिर क्या करता है तो अपेती का मतलब है देवता रूप बन करके देवता में ही अपेति उसका अप्य होता है विलय होता है अपिगच्छेती अपेति का अर्थ है तो देवता से अलग स्वयं शेष नहीं रहता जैसे समुद्र में मिलने पर नदिया अपने नाम रूप से अलग नहीं रहती हैं समुद्र रूप से ही रहती हैं ऐसे देवता रूप ही हो जाना ये है देवता में अप्य वो कैसा अनुभव करता है तो जैसे प्राण का स्वरूप शास्त्र बता रहा है वैसा अपने आप को अनुभव करता है मनुष्य नामक कार्यक्रम संघात रूप मात्र अनुभव नहीं करेगा अभी तो प्राण को बताया गया है सर्वात्मक इसलिए वो अपने आप को प्रज्ञा समझता है देवतामय समझता है ब्रह्म मय समझता है अमृतमय समझता है ऐसा अपने आप को समझते हुए देवता में अप्य सूत्रात्म भाव को प्राप्त कर लेता सूत्रात्मा की अहंग उपासना करने वाला उपासक इति अनेन वाक्यनो उपसृतम एक प्राण से इस वाक्य से ये उपसंहार किया फल का पहले प्राण स्वरूप का उपसंहार हुआ अब ये फल का उपसंहार है कि एक प्राण से सर्वे देवा विभूत एक प्राणस्य से आत्म देवता गेवता इति उक्त तो ये दो वाक्य हैं प्राण उपासना के फल का उपसंहार करने वाले और इस प्रकार फलोपसार से ज्ञात हुआ कि पूर्ववर्ती तीन भाग में ही उपासना सहित कर्म रूप अपरा विद्या का परिसमापन हो गया तो इन दोनों श्रुति वाक्यों की चर्चा हम लोग कल करते हैं